भारतीय व्याख्यान वेदांत इसके बाद पुराण आते हैं पुराण पंच लक्षण हैं। इनमें इतिहास ब्रह्मांड विज्ञान विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्वों के व्याख्यान इत्यादि नाना विषय हैं। वैदिक धर्म को सर्वसाधारण जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए पुराणों की रचना हुई जिस भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यंत प्राचीन है पंडितों में से भी बहुत ही कम लोग उन ग्रंथों का समय निर्णय कर सकते हैं पुराण उस समय के लोगों की भाषा में लिखे गए हैं जिसे हम आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं वे पंडितों के लिए नहीं किंतु तो साधारण लोगों के लिए है क्योंकि साधारण लोग दार्शनिक तत्व नहीं समझ सकते हैं उन्हें वे तत्व समझाने के लिए स्थूल रूप से साधुओं राजाओं और महापुरुषों के जीवन चरित तथा उस जाति की ऐतिहासिक घटनाओं के सहारे शिक्षा दी जाती थी धर्म के सनातन तत्वों को दृष्टांत द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग किया था इसके बाद तंत्र है ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों ही के समान है और उनमें से कुछ में कर्मकांड के अंतर्गत प्राचीन याज्ञ यज्ञों की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है ये सब ग्रंथ हिंदुओं के शास्त्र हैं और जिस राष्ट्र तथा जाति में इतने अधिक शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अपनी शक्ति का अधिकांश किसी को ज्ञात नहीं कि कितने हजार वर्षों तक दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में नियोजित किया है उसमें इतने अधिक संप्रदायों का उद्भव होना बहुत ही स्वाभाविक है आश्चर्य की बात है कि और भी हजारों संप्रदाय क्यों न हुए किसी किसी विषय में पर इन संप्रदायों में आपस में गहरा मतभेद है संप्रदायों के धार्मिक विचारों के विस्तार में जाने या उनके पारस्परिक छोटे छोटे मतभेदों का पता लगाने का अब हमें अवकाश नहीं इसलिए हम संप्रदायों की सामान्य भावभूमियों और मूल तत्वों ही की विवेचना करेंगे जिन पर हिन्दू मात्र का विश्वास रहना चाहिए पहला प्रश्न सृष्टि का है कि यह संसार यह प्रकृति या माया अनादि और अनंत है जगत किसी एक विशेष दिन रचा नहीं गया एक ईश्वर ने आकर इस जगत की सृष्टि की और बाद में वह सो रहा यह हो नहीं सकता सर्जन की शक्ति निरंतर गतिशील है ईश्वर अनंत काल से सृष्टि रच रहा है वह कभी आराम नहीं करता गीता का वह अंश स्मरण करो जहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि मैं क्षण भर के लिए विश्राम लू तो यह जगत नष्ट हो जाए यदि वह सर्जन शक्ति जो जिन, जो दिन रात हमारे चारों ओर क्रियाशील है भर के लिए रुक जाए, जाए। तो यह संसार मिट जाए। ऐसा समय कभी न था जब वह शक्ति विश्व भर में क्रियाशील न थी पर हाँ कल्प का नियम है और कल्पांत में प्रलय का सिद्धांत भी है हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति के सृष्टि शब्द का अंग्रेजी में ठीक से अनुवाद किया जाए तो वह प्रोजेक्शन होना चाहिए क्रिएशन नहीं खेत का विषय है कि अंग्रेजी में क्रिएशन शब्द का अर्थ है असत से सत की उत्पत्ति अभाव से भाव वस्तु का उद्भव शून्य से संसार का उदय यह एक प्रकार एक भयंकर और अयोक्तिक मत है ऐसी बात मान लेने को कहकर मैं तुम लोगों की बुद्धि का अपमान नहीं करना चाहता का ठीक है प्रोजेक्शन। सारी प्रकृति सदा रहती है, केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है और अंत में एकदम अव्यक्त हो जाती है फिर कुछ काल के विश्राम के बाद मानो कोई उसे पुनः प्रक्षेपित करता है तब पहले ही की तरह समवाय वैसा ही विकास वैसे ही रूपों के प्रकाशन का क्रीड़ा क्रम चलता रहता है कुछ काल तक यह क्रीड़ा चलती रहती है फिर वह नष्ट हो जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म और अंत में लीन हो जाता है और पुनः वह निकल जाता है अनंत काल से वह लहरों की चाल के सदृश एक बार सामने आ जाता है और फिर पीछे हट जाता है देश काल निमित्त तथा अन्य सब कुछ इसी प्रकृति के अंतर्गत है इसीलिए यह कहना कि सृष्टि का आदि है बिल्कुल निरर्थक है सृष्टि का आदि है अथवा अंत यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता इसीलिए जहाँ कहीं हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आदि अंत का उल्लेख हुआ है वहां पर स्मरण रखना चाहिए कि उससे कल्प विशेष के आदि अंत का तात्पर्य है इससे अधिक कुछ भी नहीं यह सृष्टि किसने की ईश्वर ने अंग्रेजी में गॉड शब्द का जो प्रचलित अर्थ है उससे मेरा मतलब नहीं निश्चय ही उस अर्थ में नहीं बल्कि उससे काफी भिन्न अर्थ में प्रयोग का मेरा अभिप्राय है अंग्रेजी में और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है संस्कृत ब्रह्म शब्द का प्रयोग करना ही सबसे अधिक युक्ति संगत है वही इस जगत प्रपंच का सामान्य कारण है ब्रह्म क्या है वह नित्य नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम दयामय सर्वव्यापी निराकार अखंड है वह इस जगत की सृष्टि करता है अब यदि कहें कि यही ब्रह्म संसार का नित्य स्रष्टा और विधाता है तो इसमें दो आपत्तियां उठ खड़ी होती है हम देखते हैं कि जगत में पक्षपात है एक मनुष्य जन्म सुखी है तो दूसरा जन्म दुखी एक धनी है तो दूसरा गरीब इससे पक्षपात प्रतीत होता है फिर यहाँ निष्ठुरता भी है क्योंकि यहाँ एक जीवन दूसरे के मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है एक प्राणी दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर डालता है और हर एक मनुष्य अपने भाई का गला दबाने की चेष्टा करता है यह प्रतिद्वंद्विता, निष्ठुरता घोर अत्याचार और दिन रात की आह जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है यही हमारे संसार का हाल है यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है उस शैतान से भी गया गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो वेदांत कहता है कि यह ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत में यह पक्षपात यह प्रतिद्वंदिता वर्तमान है तो किसने इसकी सृष्टि की स्वयं हमी ने एक बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसता रहता है पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा से लाभ उठाता है एक दूसरा खेत जो जोता नहीं गया या जिसकी देखरेख नहीं की गई उससे लाभ नहीं उठा सकता यह बादल का दोष नहीं ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनी है हमी लोग वैषम्य के कारण है लेकिन कोई जन्म से ही सुखी है और दूसरा दुखी इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है मैं तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे यह वैसम्य उत्पन्न हो उत्तर यह है कि इस जन्म में न सही पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा और वह वैषम्य पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है अब हम उस दूसरे तत्व पर विचार करेंगे जिस पर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सभी बौद्ध और जैन भी सहमत है हम सब यह स्वीकार करते हैं कि जीवन अनंत है ऐसा नहीं है कि शून्य से इसकी उत्पत्ति हुई हो क्योंकि यह हो ही नहीं सकता ऐसा जीवन भला कौन मांगेगा हर एक वस्तु जिसकी काल में उत्पत्ति हुई है काल ही में लीन होगी यदि जीवन कल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन इसका अंत भी होगा और पूर्ण विश्वास इसका फल होगा जीवन सदा से अवश्य रहा होगा आज यह बात समझने में बहुत विचार शक्ति की आवश्यकता नहीं क्योंकि आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हैं वे जड़ जगत की घटनाओं से हमारी शास्त्रों में लिखे हुए तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं तुम लोग यह जानते ही हो कि हम में से प्रत्येक मनुष्य अनादि अतीत कर्म समृष्टि का फल है बच्चा जब संसार में पैदा होता है तब तो वह प्रकृति के हाथ से एकदम निकल कर नहीं आता जैसे कवि बड़े आनंद से वर्णन करते हैं वर्णन उस पर अनादि अतीत काल का बोझ रहता है भला हो चाहे बुरा वह यहाँ अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने आता है उसी से इस वैसम्य की सृष्टि हुई है यही कर्म विधान है हम में से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना अदृष्ट गढ़ रहा है इसी मतवाद द्वारा भवितव्यवाद तथा अदृष्टवाद का खंडन होता है तथा ईश्वर और मनुष्य में सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र उपाय से मिलता है। हम लोग अपने फल भोगों के लिए जिम्मेदार हैं दूसरा कोई नहीं। हैं और हमी हम ही कारण अतः हम स्वतंत्र हैं यदि मैं दुखी हूं तो यह अपने ही किए का फल है और उसी से पता चलता है कि यदि मैं चाहू तो सुखी हो सकता हूं यदि मैं अपवित्र हूँ तो वह भी मेरा अपना ही किया हुआ है और उसे से ज्ञात होता है कि यदि मैं चाहूं तो पवित्र भी हो सकता हूं मनुष्य की इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं इसके सामने मनुष्य की प्रबल विराट अनंत इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता के सामने सभी शक्तियां यहां तक कि प्राकृतिक शक्तियां भी झुक जाएंगी दब जाएंगी और इसकी गुलामी करेगी यही कर्म विधान का फल है दूसरा प्रश्न स्वभावता यही होगा कि आत्मा क्या है अपने शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी हम बिना आत्मा को जाने नहीं समझ सकते भारत में और भारत के बाहर भी बाह्य प्रकृति के अध्ययन द्वारा सर्वातीत सत्ता की झलक पाने के प्रयत्न हो चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला अतीत वस्तु की झलक पाने के बदले जितना ही हम जड़ जगत का अध्ययन करते हैं उतने ही है हम भौतिकवादी होते जाते हैं जड़ जगत को हम जितना नियंत्रित करना चाहते हैं उतनी ही है हमारी श्रेष्ठ आध्यात्मिकता का भी काफ़ूर होती जाती है इसीलिए अध्यात्म का ब्रह्म तत्व के ज्ञान का यह रास्ता नहीं अपने अंदर अपने आत्मा के अंदर उसका अनुसंधान करना होगा बाह्य जगत की घटनाएं उस सर्वातीत अनंत सत्ता के विषय में हमें कुछ भी नहीं बताती है केवल अंतर जगत के अन्वेषण से ही उसका पता चल सकता है अतः आत्म तत्व के अन्वेषण तथा उसके विश्लेषण द्वारा ही परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होना संभव है जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भारत के विभिन्न संप्रदायों में मतभेद है सही पर उनमें कुछ बातों में मतैक्य भी है हम सभी मानते हैं कि सभी जीवात्माएं जीवात्माएँ अंत रहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी हैं और यह भी कि सर्वविध शक्ति आनंद पवित्रता सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता प्रत्येक आत्मा में अंतर्निहित है यह एक महान तत्व है जिसे हमको स्मरण रखना चाहिए प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट बड़ा या छोटा हो वही सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है अंतर आत्मा में नहीं उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में है मुझ में और एक छोटे से छोटे प्राणी में अंतर केवल बाह्य अभिव्यक्ति में है पर सिद्धांततः वह और मैं एक ही है वह मेरा भाई है उसकी और मेरी आत्मा एक ही है यही सबसे महान तत्व है इसी का भारत ने जगत में प्रचार किया है मानव जाति में भ्रातृभाव की जो बात अनान्य देशों में सुना सुन पड़ती है उसने भारत में समस्त चेतन सृष्टि में भ्रात का रूप धारण किया है जिसमें सभी प्राणी छोटी छोटी चीटियों तक का जीवन शामिल है ये सभी हमारे शरीर हैं, हमारा शास्त्र भी कहता है इसी तरह पंडित लोग उस प्रभु को सर्वभूत में जान सब प्राणियों की ईश्वर बुद्ध से उपासना करे यही कारण है कि भारतवर्ष में गरीबों जानवरों सभी प्राणियों और वस्तुओं के बारे में ऐसी करुणापूर्ण धारणाएं पोषण की जाती है हमारी आत्मा संबंधी धारणाओं की सर्वमान भूमियों में एक यह भी है